के पंक, के, पंक, पंक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता विचार लो की मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी हुई नो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृा जिए नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए यही, यही पशु प्रवृत्ति है कि, कि आप, आप आप ही चरे प्रेंगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती उसी उदार, उदार की सदा सजीव की तथा उसी उदार, उदार को समस्त सृष्टि पूजती अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं विरुद्ध वाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा विनित लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे आहा वही उदार है परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े परस्परावलंब से उठो तथा पढ़ो सभी अभी अमत्र अंक में अपंक हो चढ़ो सभी रहो न यू की एक से न काम और कासरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है पुराण पुष्प स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है परंतु अंतरेक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु हो ना बंध की व्यथा हरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए विपत्ति विप्र जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए घटे न हेल मेल हां बढ़े न भिन्नता कभी अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे रहो न भूल के कभी मदानुच्छ वित्त में संत जन आपको करो न गर्व चित में अंत को हैं यहाँ त्रिलोक नाथ साथ में दयालु दीन बंध के बड़े विशाल हाथ है अतीब भाग्यहीन हैं अंधेर भाव जो भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे अभी आप सुन रहे थे मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता वाचक स्वर भारती परिमल